निमित्त प्रधान बाधकत्वम जो निमित्त है ये जो वासना है उसका प्रधान बाधकत्व है ये जो प्रधान है जिसको निद्रा के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं सुषुप्ति में उसके द्वारा उसका बाध हो जाता है वो प्रभावित नहीं करता है क्योंकि कोई कह सकता है कि सुषुप्ति में ब्रह्मरूपता की कहा बात है सुसुप्ति में भी व्यक्ति कितना भी दोष करता हो दिन में कितना अन्याय अत्याचार करता हो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 कुछ पूछना है आगे एक सौ बीसवां सूत्र बोलिए एक संस्कार हा, क्रिया निर्वर्तको न तो प्रतिक्रिय संस्कार भेद बहु कल्पना प्रसक्ति है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 एक विचारने की बात है अथवा सारे का एक होता है तो कहते हैं न तू प्रतिक्रियम संस्कार भेद प्रत्येक क्रिया के लिए संस्कार भेद नहीं होता है क्यों उसके लिए कारण बताया बहु कल्पना बहुकल्पना प्रसकते अगर ऐसा मानने लगेंगे तब तो बहुत अधिक संस्कारों की कल्पना करनी पड़ेगी एक दोष्ट माना जा रहा है कितने संस्कार मानेंगे आखिर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 नतु तो संस्कार हम हर छोटी छोटी क्रिया में अलग अलग संस्कार होते हैं ऐसा नहीं बहु कल्पना बहुकल्पना प्रसकते नहीं तो बहुत अधिक कल्पना होगी कोई एक कार्य ले लीजिए आप उदाहरण के लिए कि हम कितना माने कि ये एक संस्कार इतने का होगा मान लीजिए किसी के मन में आया कि मैं कुछ साधकों को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 वो प्रतिक्रिया नहीं है प्रति मतलब प्रत्येक जैसे प्रतिदिन ऐसे प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया ना तो प्रतिक्रियाम संस्कार वेदा बहु कल्पना है ठीक है पूछिए अभी उतना नहीं है ये <laughs> जितना सोच जाए उतना भी ठीक है वैसे तो नहीं है चलिए विचार के लिए है विचार कोठी में भी तो रख सकते हैं विचार कोठी में भी पकड़ में आया कि हाँ। ये बात विचार नहीं की तो है कुछ कही तो जा रही है उतना ही है आचार्य जी मतलब एक संस्कार के प्रेरणा से हम कोई कार्य कर रहे हैं पर जो अलग अलग स्टेप में कार्य हो रहे हैं उनके संस्कार तो पड़ते ही होंगे ना अब जैसे खरीदने के लिए मतलब कहीं पर भी राग द्वेश कोई कार्य हो सकता है उसका संस्कार तो पड़ेगा पड़ेगा कितने मानेंगे उसको जो सामान्य रूप में होगा उसका, तो उसका नहीं पड़ेगा तो कभी पड़ेगा ही तो वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह से है। <laughs> हर सेकंड का वो तो बिल्कुल होता चला जा रहा है पूरा सारा का सारा क्योंकि हम स्मृति में ले आते हैं सारा का जो घटना घटी मान लो जैसे आप आत्मनिरीक्षण करते हैं सुबह से लेकर शाम तक का चित्रक्रम शह पूरा ले लेते हैं वो तो सारा रील बन रही है अंदर पूरा का पूरा सारा जा रहा है अंदर सब कुछ जा रहा है अंदर सब कुछ जा रहा है छोटा मोटा हम सब्जी खरीदने गए उसमें भी तो आप कितनी सौ क्रियाएं एक हजार क्रियाएं कर सकते हैं ना अलग अलग घर से निकले वहां तक गए उसमें केवल सब्जी खरीदने में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 ये सब मिला करके कुल बस एक, एक बन गया, बनेगा गया। एक जैसा भी बना वो चित्र, भी चित्र। उसके भेद विचित्रेदेद मिला के भेद उपभेद सब मिला करके कि हाँ चलो ये बनेगा इस तरह का इसके सेवा की आज मोटा मोटा बस मुख्य मुख्य ऐसा मान करके चलेंगे धन्यवाद पूछिए आचार्य जी बहुकल्पना प्रसकते है यहाँ दिया हुआ है क्या बहुकल्पना से क्या आपत्ति है ठीक है आप जैसे उदाहरण प्रस्तुत किए दो जैसे दौड़ वाला उदाहरण भी लीजिए या सब्जी छाड़ने वाला उदाहरण दीजिए हर एक पॉइंट के लिए अपना एक महत्व होता है इसी प्रकार हर एक क्रिया का संस्कार का महत्व होना चाहिए अगर बहुकल्पना करेंगे भी है क्या आपत्ति है ठीक है ओझे उसका हम कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि कितनी होगी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 पढ़ाए करके 24 से लेकर चलते हैं वीडियो में तो एक एक को करो वो फ्रेम में दिखते हैं ना जैसे पुराने होते हैं उसमें तो हर फ्रेम एक क्रिया है <laughs> किसको मानेंगे आप मैं वो परिभाषा पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्रिया किसको कहोगे अच्छा जी यही मेरा प्रश्न है हर एक क्रिया आप जिस जितने भी जिस तरह के भी संभावनाएं बताए क्रिया की सभी हो सकती है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 ठीक है चारी जैसे पैर उठा के थोड़ा सा तनिक हिला वो भी एक क्रिया हो गई और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा ये सारी क्रियाएं मानते रहेंगे क्या दिक्कत है मैं मानूंगा ऐसा ही मानूंगा। कितने संस्कार हैं आप उसको सोच भी नहीं सकते कोई बात नहीं संस्कार पढ़े तो उसका फायदा ही नहीं होगा कुछ हम अगर ये संस्कार को माने हर चीज का छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे ऐसा संस्कार सोच भी नहीं सकते अब आप इतनी देर से बोल रहे हो ठीक है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 चा जी मान लीजिए मैं एक आम का पौधा लगाना चाहता हूँ और वहाँ पर उसके लिए गड्ढा खोदेंगे जब वो बनाएंगे उसमें कुछ और छोटे पौधे उस जगह के कट जाते हैं या नीचे केचुआ वगैरह कोई चीज और भी जीव हैं वो मरते हैं तो ये दोनों का मतलब तो पाप और पुण्य का दोनों का संस्कार बनेगा ये एक बनेगा या अलग अलग कुल मिला करके एक बनेगा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 अच्छा जी, ये गणना समय की तो हमारे हिसाब से तो है लेकिन ईश्वर के हिसाब से तो गणना का आकलन फिर हम समय के हिसाब से भी नहीं कर सकते इस तरह से तो ईश्वर हमारी क्रियाओं के आधार पर ही तो गणना करता है जैसे हम एक कर्म क्रिया को मान रहे एक दिन में मान लो एक क्रिया आपने जैसे मजदूर की बात ली तो एक दिन में इस तरह से तो हमारे पूरे जीवन की क्रिया को हम एक चक्र में मान सकते हैं उसको एक संस्कार पूरे जीवन जीवन वाला तो फिर वो और अति में चला जाएगा इधर ये अतिथि और पूरे जीवन का कर्म हम एक संकल्प लेके करते हैं कि मैं ये सेवा करूंगा आज आज यहाँ पर श्रमदान करूंगा पांच घंटे छह घंटे इस संस्था में समय दूंगा ये एक विचार उठा उसके लिए हम प्रयत्न किया अब उसके लिए जितना भी सब कुछ हो रहा है वो वो सारा एक माना जाएगा हमने दिन में सोचा आज एक घंटा यहाँ काम करूंगा दस थोड़ा सा वहां करूंगा वहां ये दान दूंगा ऐसे अलग अलग किया तो ठीक है वो अलग अलग हो जाएगा अब उसमें भी छोटे छोटे छोटे और करने लग जाए वो ठीक नहीं है अनावश्यक सोचने का है उसमें ठीक है चले आगे आगे देखिए ज्यादा उतर गई है <laughs> तो कह रहे है आगे चलो <laughs> ज्यादा उतर गई है आगे देखिए 121 सौ सूत्र शरीरों से संदर्भित और चेतना से संदर्भ में ही कुछ बात कह रहे हैं बोलिए ना बाह्य बुद्धि नियमा अब यहां बाह्य बुद्धि कहा तो बुद्धि के आगे क्या विशेषण लगाया बाह्य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 होती तो है शाकाहारी लेकिन सभी शाका होती है गाय तो इससे शाका विशेषण नहीं लगता है कभी भी मांसाहारी शेर बोलते हैं क्या कभी सभी में मनुष्य बोल सकते तो विशेषण कब लगता है जब वो या तो वो संभव होना चाहिए कि वो है अब संभव मात्र नहीं शाकाहारी गाय संभव तो है लेकिन उसका व्यविचार नहीं होता है विशेषण कहा लगता है जो संभव और व्यभिचार दोनों होते हैं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 हमारी हमारी बुद्धि बाहर है वो कहते ना इसकी तो अकल बाहर आ गई है दिमाग बाहर आ गया इसका न बाह्य बुद्धि न बाह्य बुद्धि नियम ये, ये नहीं कह रहे हैं कि बुद्धि केवल बाह्य होती है ऐसा नियम नहीं है आंतरिक भी होती है बाह्य बुद्धि से यहां पर मतलब है कि हम जो संवेदनाएं बाहर देखते हैं अभी हम कभी प्रसन्न होते हैं कभी दुखी होते हैं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 ज्ञानियां जान और बुद्धि एक ही बात है यहां पर वो बुद्धि मतलब वो यंत्र नहीं है। जान और बुद्धि ज्ञान को ही भी बोलते हैं ना वो कर्मेंद्रिय तो दूसरी होती हैं। तो हमारी ज्ञानेन्द्रिया बाहर है अंदर हैं? बाहर है हम बाह्य बुद्धि वाले हैं हमारी ज्ञानेन्द्रिया बाहर है बाहर से पता लगता है पेड़ों की ज्ञानियां बाहर पता लगती है क्या नहीं लगती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 इसका यह मतलब नहीं है कि यह संवेदना से शून्य है तो बाहर ही बुद्धि जिनका संवेदन बाहर होता है वो ही बुद्धि वाले होते हैं ज्ञानियों वाले होते हैं ऐसा नहीं है आंतरिक भी होती है तो ना बाह्य बुद्धि अंदर भी होता है तो पेड़ पौधों के संदर्भ में है वो इसी से संबंधित अगला सूत्र है बोलिए वृक्ष गुलम लता औषधि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 ये दोनों यहां पर लिखे हैं वृक्ष सबसे पहले लिखा है वनस्पति बीच में लिखा है हम सामान्यतः सब पेड़ पौधों को वनस्पति के नाम से बोल देते हैं पर ये परिभाषिक है गुलम गुलम का मतलब होता है झाड़िया झुड़मुट होते हैं ना ना तो पेड़ होते हैं ना लताए होती हैं ना घास होती है झुरमुट सा होता है उसको गुल्म बोलते हैं जैसे कि बेर का होता है और झाड़िया सी होती हैं छोटी मोटी झाड़ियां होती हैं आग का होता है और ऐसे जो छोटा छोटा एक घेरा सा बन जाता है और झुटमुट रहता है उसको कहते हैं गुलम लता लता बेल को बोलते हैं वो फैलती हैं लता औषधि औषधि बोलते हैं जो फल के पकने पर समाप्त हो जाती हैं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 खासतौर से ये अन्न और दालें और ये जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं दूसरी बार नहीं आता है और दूसरी बार तो नया बोना होता है उसको फल उत्पन्न किया और समाप्त हो जाते हैं वो इनको कहते हैं औषधि वनस्पति तो का आई गया है और तृण तृण का मतलब घास घास जो छोटे छोटे तिनके होते हैं दूब है और है तरह तरह के छोटे छोटे होते हैं तिनके के समान उनको तृण बोलते हैं और विरुद्ध वीरुद्ध को भी बेल जैसे ही होते हैं जो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 इनमें है ये भी भोगायतन है शरीर है और इनमें भी आत्मा विद्यमान है ठीक है आप इन तीन सूत्रों में कुछ पूछना हो तो स्पष्ट नहीं हो तो पूछिए इधर दीजिए और कोई आचार्य जी ये भोगयतन तो समझ में आ रहा है ये भोक्तृत्व ये तो दूसरों के वो इनका जो फल दूसरा जीवात्मा भोगता है इस तो नहीं भोगता है। इनका कहना है कि ये जैसे फल वल लगते हैं तो वृक्ष कबू न फल खाए ऐसे जो है ना नदी हाँ। कभी पानी नहीं पीती हाँ। आता है तो इनका तो भोक्तृत्व है ही नहीं हाँ। ये फल को उत्पन्न कर ये नहीं ये इनका कर्तित्व भी नहीं है ये फल को उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फल बनाएंगे देंगे इनका कोई उपकार हो रहा है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 उन कर्मों का तो भोग चल ही रहा है ना उसी रूप में देखिए इनके अपने पत्ते हैं फल हैं फूल हैं इसका ये कोई उपयोग करें उस रूप में नहीं है एक जिज्ञासा इसमें साथ और है कि जैसे मनुष्य शाकाहारी है और उनका भोग करता है जब इनमें आत्मा ही मानी जा रही है तो आत्मा दूसरी आत्मा का भोग कर रहे हैं ऐसा कौन का? सी क्या बात है इसमें तो वैसे दूसरे दु, पशुओं पक्षी खाते हैं जो निरामिष भोजी है तो उसमें हमारे में मनुष्य में अंतर कैसे रहे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 आचार्य जी अगर इस प्रकार से तो इनको पेड़ों को काटने छांटने में इसमें भी दोष लगता होगा फिर क्यों लगता होगा अभी चल रही थी।, थी वो नहीं सुन रहे थे हम वो खाने की चल रही थी पर आपने प्रश्न बना रखा है तो प्रश्न तो पूछना चाहिए माइक तो ले ही रखा है अभी वही बात नहीं चल रही थी नहीं और आपकी सोच रही हूँ मैं कैसे प्रश्न रखूंगी लोग क्या सोचेंगे वो मेरा प्रश्न का उत्तर थोड़ा ना चल रहा है वो तो उनके प्रश्न का उत्तर चल रहा था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 चाहिए इतना अनावश्यक बर्बाद कर रहे तब तो वहां भी पाप लग जाएगा लेकिन हम अपने उपयोग के लिए जितना आवश्यक है उतना हम कर रहे हैं उचित रीति से प्रकृति को संवर्धन भी कर रहे हैं उसका उनका हित भी कर रहे हैं और हम ले रहे हैं उसमें कोई पाप नहीं है तो कहीं उनको दुख होता होगा हम काटते छाटते हैं तो क्या होगा उनका कर्मफल भोग जाता है उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा ने जो उनको जो ये सुख दुख होंगे उतना उतना जैसा है वो उनका अपना निपटारा रह होता रहेगा वो खाता उनका चल रहा है परमात्मा वहाँ पर उनका कर्म भोग उनका चल रहा है बोलिए जो लोग घर में पौधे लगाते हैं और वो वहाँ पर मर जाते हैं पौधे तो क्या इसका पाप भी चढ़ता है फिर से बोलिए घर में हम पौधे लगाते हैं और वहाँ वो सूख जाते हैं मर जाते हैं हाँ. तो क्या ये भी पाप बनता है वो सुखाया हमने है या वो अपने आप सुखे हैं यदि पानी खाद की कमी की वजह से अच्छा असावधानी से मतलब हमने लगाया कहीं से. से उखाड़ के और यहां ढंग से नहीं किया ना थोड़े अंश में कर सकते हैं न मात्र का कोई विशेष बात नहीं उसमें मान सकते हैं उतना हमने हानि की है ठीक है उतना हमारा कर्माशय घट कर जाएगा हमने उसका उपयोग कर लिया एक तरह से हमने हम उपयोग तो कर ही सकते हैं हमने ऐसा उपयोग किया कि वो खराब हो गया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 तो, अन्य प्राणियों को कीट पतंगों को कीट पतंगों का तो मैंने कहा भी था अभी हाँ, अपने यहाँ भी होते हैं कुछ हाँ जी हाँ तो ये इन ये जो पौधे हैं इस किस्म के जैसे ये कहा कि भाई इनमें पौधों में आत्मा भी होती है और आंतरिक संवेदनाएं भी होती हैं जैसे छुई मुई में भी हम यहाँ प्रत्यक्ष देखते है तो इन पौधों को भी पाप पुण्य लगता है या नहीं जब ये मारते हैं चर्चा आ रही है अभी